शांति के श्रुति में तत्पद का लक्ष्यार्थ है कहा गया आगे त्व पद का काम पद लक्ष्यार्थम आह त्व पद के लक्ष्यार्थ कहते हैं आगे श्रोतुर बोले श्रोतु श्रोतु है श्रवण करने वाला श्रोत शब्द श्रु धातुले त्रिच श्रु त्रिच से त्रिज प्रत्यक कर श्रोतरी बन जाएगा उसका ष्ठी अंत है श्रोतु ऋतौराध्रोतुर श्रोता के देहेन्द्रियातम जो श्रवण अनुष्ठान करता है वेदांत बे, वाक्य श्रवण करता है उसका जो देहे इंद्रिय से अतीत तो वस्तु देहे इंद्रिय मनादि से अस्तीत तो वस्तु अत्र त्व पदम त्व पद नितम दे इंद्रिया अतीत तो कहने से स्थूल शरीर इंद्रिया कहा करके सूक्ष्म शरीर सबसे अतीत तो, जो मनादि के साक्षी देहेन्द्रिय अतीत है जागर सपन सुन अवस्था का साखी है उत्तम पद से कहा गया है अर्थात का लक्ष्यार्थ जो समाधि तथा संपन्न शुद्ध चैतन्यर्थ यहाँ है कहा गया दे अतीत है तम आगे असी तुम हो एकता ग्राह्यते असी इति असी इति पद के द्वारा एकता ग्राह्य त्ञाप्यते बोध्यता का ज्ञान कराया जाता है कह करके एकता का अनुभव करना चाहिए अनुभव अनुभव करो जीव ब्रह्म का साक्षात्कार करना है अहमअस्वी अनुभव करना है शब्द सुनकर कह करके नहीं वो अनुभव साक्षात्कार करना चाहिए अहमअ स्रोतुरी स्रोतो श्रवनाद्युष्ठान महावाक प्रतिपत्तुर देहेन्द्रियातीतं तद्विलक्षणं वस्तु त्वं पदे न त्वं इति केवल अनुष्ठान श्रवण आदि से मनन निदीतिहासन इस अनुष्ठान कार्य उसके द्वारा महावाक प्रतिपत्त महावाक्य के अर्थों को जानने वाला साक्षात्कार करने वाला जो मुमुक्षु है वेदांत श्रवण करता है मनोन निदिध्यासन करके महावाक्य का अर्थ अहम सिंह ऐसे ज्ञान जिसको ज्ञान होता है श्रोता है अधिकारी उसका जो देहे इंद्रिया आदि अतीतम देह इंद्रिया से अतीत देहे इंद्रिया जो दिया है ये उपलक्षण है केवल देह इंद्रिया इतने नहीं देह कहन से स्थूल शरीर लेना इंद्रिया कहन से सूक्ष्म शरीर लेना और उपलक्षण होने से तद ग्राहक सदी तद इतर ग्राहक सूक्ष्म तीनों शरी के साक्षी रूप से स्थित तीनों अवस्था को तीनों अवस्था से विलक्षण तीनों शरीर से विलक्षण जागर सपन सुस्वती तीनों अवस्था का साक्षी जो वस्तु तो है साक्षीतया तो साखी सद वस्तु तीनों तीनों तीनों विलक्षण, विलक्षण विलक्षण स... देहेंद्रिय कहने का वस्तु, वस्तु वो कौन ही तम पद त्व पद के द्वारा कहा गया तव पद कहाँ है महावाक्य में तत्वसी में वाक्य गत्वमसी वाक्य गो तव इतनी पदे न कहा गया लक्षितम लक्षणा से कहा गया तो का सा नहीं साखी नहीं है है वो लक्ष्यार्थ तो का तो है देहादि ऐसे ज्ञान होता किंतु लक्षणा से कहा गया है शुद्ध चैतन्य तत्व पद सरण्य लब पदार्थ इत्याह एक तत्व्यक्य वाक्यस्थम वाक्यम स्थित असीति पदम अशी असी असी असी असी? असी पद अपद अस् सी असी तम असीति पदेन के द्वारा पदकेम आगे असी पद प्रथमात् तो हम पद प्रथमांत है दोनों समानाधिकरण हुआ एक अर्थ को बोलने के लिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द नाम एक अर्थ वृत्ति ये समानधिकरण होता है शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न है किन्तु एक अर्थ को कहने के लिए समानधिकरण होता है नीलम उत्पलम नीलम च तद उत्पलम च एक कमल पुष्प है जो नील वन है नील शब्द कहने के लिए जिसमें नील रूप है उसको नीला कहा जाएगा नीलत्व तो है प्रवृति निमित्त उत्पलत्व तो जाति जिसमें उसको उत्पल कहा जाएगा दो पद है एक नील पद एक उत्पल पद दोनों पद के प्रवृत्ति के निमित्त शब्द प्रयोग का निमित्त होता है भिन्न भी नहीं एक में नील रूप है प्रवृति निमित्त नील शब्द कहने के लिए एक होता है उत्पलत्व जाति भिन्न प्रवृति निमित्त शब्दों का एक नर्थ वृत्ति एक ही उत्पलको ही नील कहा जाता है उसको उत्पल कहा जाता है एक अर्थ के नील कहा गया उत्पल कहा गया इसलिए दोनों का सामानाधिकरण होता है अधिकरण होता है अर्थ पद का एक अर्थ का प्रतिपा दो पद होते है समान विहोत्त होने पर ही समान होता है सामान्य से प्राप्त क्या होता है तरुत्तम तो तो पद का सामान से प्राप्त होता है कि दोनों का अर्थ एक है तभी सामानाधिकरण होगा प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है किन्तु अर्थ एक होना चाहिए तो सामनाधिकरण से लब्धोतर प्राप्त क्या प्राप्त है पदार्थ दो पदार्थी की है. पदार्थ की एकता है तत्पदार्थ तुम पदार्थ एक है तभी होगा तत्व प्रति प्रत्या शिष्य के प्रति प्रत्याय ज्ञाप्यते ज्ञान करायते करता असीति अशीति पद के द्वारा एकता ग्राह्यते शिष्य गृह एकताम एकता शिष्य एकता को ग्रहण करते एकता एकता ज्ञान ज्ञान कराया है। ज्ञाप्यते ज्ञान कराया जाता जाता है है अगे तदैक्यमिति तदैक्यम गुरु जता तयक्य प्रमाण सिद्धमे मुद्री तदैक्यम का अर्थ समय तदैक्यम ष्ठी समे तय कार्य तत्व पदार्थ हो तत्पद एक तव पद दोन पद का जो दो अर्थ है दोन अर्थ में एकता है तत्पद का चैतन्य लक्ष्यार्थ है तम पद का शुद्ध चैतन्य ऐक्यम ये जो ऐक्य है प्रमाण सिद्धम प्रमाण से सिद्ध है वेदांत वाक्य ही प्रमाण महावाक्य प्रमाण है प्रमाण से सिद्ध होता है एक ये प्रमाण से सिद्ध जो एकत्व है उसका अनुभव करना चाहे अनुभव होता हम क्या है न मुहमुख भी जो मुख्य चाहते हैं, इसे प्रमाण सिद्ध एकत्व का साक्षात्कार करना चाहिए अनुभव होने पर ही मुख्य होगा क्रमप्राप्तस्य अयमात्मा इति दर्शयति अयमा व्याचिषु रादौत्मा पद्दित्रथर्वेदत अथर्द स्थिति महावाक्य अयमात्मा ब्रह्मांडविकोपनिषद में आया अयमात्मा ब्रह्म अथरवेद मेंषद ये महावाक्य है के चारिवेद महावाक्य तो अथरवेद महावाक्य महा क्रम से प्राप्त हुआ वाक्य अर्थम व्याचिकीर्सु व्यादी व्याकर्तमीछु अर्थ को व्याख्यान करने के चाहता हुआ ग्रंथकार आदो अयमात्मा पद दो अयमा आत्मा अयम आत्मा जो दो पद के द्वारा विवक्षित अर्थ क्रम से दिखाते हैं एक अयम और एक आत्मा जो अयम आत्मा है वही ब्रह्म है जैसे आत्मा ही ब्रह्म है अयम आत्मा ब्रह्म जो प्रत्येक वही ब्रह्म है तो अयम शब्द का अर्थ कहेंगे अयम क्यों कहा और आत्मा क्या है दोनों से दिखाते हैं है तो स्वप्रकाशापरो मतम कह करके अपरोक्ष है इधम शब्द अयम स्वप्रकाश होने से या अभिमत है स्वप्रकाश न रूप आत्मा है उसको प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है जो सब का प्रकाशक है उसको प्रकाश करने के लिए किसने की आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाश है। है। होने से ब्रह्म, अपने स्वरूप हमेशा अपरोक्ष है स्वप्रकाश है न अपम अयम इत्युक्ति तो मतम अयम आत्मा अयम शब्द से अयमितुक्ति उच धातु है वच परिभाष में धातु है ब्रु धातु से तीन से कर दो? ब्रु धातु से तीन करने पर सूत्र ब्रु को वच आदेश करता है धातु पर अर्धा क्या सूत्रो वची वच आदेश हो जाएगा वच धातु भी है ब्रु धातु से स्त्रियान करो ब्रू को वच आदेश आदेश हो जाएगा वच आदेश होने से वचिस्व आदि नाम की थी क्या सूत्र संप्रसारण करता है वचिस्व आदि नाम की थी वच धातु है कीति तीन तीन का रहता थी, को हो जाएगा संप्रसारण व को हो जाएगा उ वो के बाद क्या है और संप्रसारण पूर्व रूप हो जाएगा उच उच्च धातु क्या बनेगा उच प्रत्ये ती कर दो जल पर में चकार को कह उक्ति बन जाएगा क्या बनेगा उद्यादि व्यवस्था से रूप संख्या उक्ति, तो उक्ति से अयमित उक्तितः तो अयमित शब्द से ये मत माना गया है अभिमत क्या अभिमत है और स्रकाश क्या है अहंकारादि देहांता प्रत्येक अहंकारादि देहांता प्रत्येक अहंकार से लेकर के स्थल जितने ही अहंकार प्राण मन इंद्रिय देह पूरा जीतने सब के अंदर जो स्थित है सब के साक्षी रूप से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के शरीर से विलक्षण उनके साक्षी तीनों अवस्था का साक्षी रूप में स्थित है जो प्रत्येक आत्मा अहंकार से लेकर देह तक सबके अंतर स्थित है प्रत्येक आत्मा यदि गीयते इसको आत्मा शब्द से कहा गया महावाक्य में सब स्वप्रकाश यदि अयमितुक्ति अयम शब्द स्व प्रकाश अयम ये शब्द है महावाक्य में अयम है प्रथम पद है स्वशा परोक्ष में कहा गया स्व प्रकाश नोक्ष से अपरोक्ष है जो स्व प्रकाश है हमेशा अपरोक्ष होगा अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है मतम का अभिमतम विवक्षित है अदृष्टाधिवत <coughs> नित्य हाँ। नित्य परोक्ष अदृष्ट पुण्य पाप उसका प्रत्यक्ष होता है वो हमेशा परोक्ष परुक ही, ही होता है परोक्ष है इसकी व्यावृत्ति करने के लिए स्वप्रकाश का अदृष्ट आदि स्वप्रकाश नहीं आत्मा स्वप्रकाश है इसलिए परोक्ष नहीं स्वप्रकाश प्रकाश कहने के लिए नित्य तो करने के लिए और घटि बताते घट आदि दृश्य होता है घट जिसका अपरोक्ष ज्ञान होता घटा आदि वो दृश्य होता है आत्मा इसे दृश्य नहीं है दृश्य नहीं है क्योंकि स्वप्रकाश स्वप्रकाश कहने से दृश्य नहीं है और कहने से नित्य परोक्ष नहीं है ये क्रम से नहीं वित पहले स्वप्रकाश स्वप्रकाश किसके लिए कहा गया दृश्यत्व व्यावृत्त दृश्य नहीं है दृश्यत्व की व्यावृत्ति निराश करने के लिए स्वप्रकाश कहा और नित्य की व्यावृत्ति करने के लिए स्व अपरोक्ष कहा अपरोक्ष कहन से किसकी व्यावृत्ति होगी नित्य परोक्ष अदृष्ट आदि में नित्य परोक्ष है उसकी व्यावृत्ति हो जाएगी नित्य परोक्ष नहीं वो अपरोक्ष है और स्व प्रकाश कौन से क्या होगा घटपट आदि दृश्य है ज्ञान का विषय होते हैं आत्मा ऐसे ज्ञान का विषय नहीं है तो स्वप्रकाश और दो दिया है उसके जो विशेषण द्व है अदृष्ट आदि वित्य परोक्ष करने के लिए अदृष्ट परोक्ष है नित्य परोक्ष है अदृष्ट में नित्य परोक्ष है इसी प्रकार नित्य की करने के लिए क्या विशेषण है कोई बताओ नहीं समझे नहीं एक नित्य की करने के लिए कहा गया है और घटा अधिवत दृश्यत्व की व्यावृत्ति करने के लिए क्या विशेषण सप्रकाश कहा गया ऐसे विशेषण दो बुद्धव्यम सप्रकाश श्लोक में कहा गया क्या व्यावृत्ति करना उसके द्वारा घटाधि घट अधिपत दृश्य करने के लिए स्वप्रकाश अपर तो से किसकी व्यावृत्ति होगी अधिपद नित्य परोक्ष में परोक्ष नित्य परोक्ष आत्मा में हो सकता है उसकी व्यावृत्ति करने के लिए अपरक्ष आत्मा शब्द प्रयोग दर्शन अत्र आत्म शब्दित देहादि में भी आत्मस प्रयोग होता है अन्य अंतरात्मा प्राण में अंतरात्मा मन में श्रुति में इस प्रकार देह आदि में भी आत्म शब्द प्रयोग किया गया है इसमें आत्म शब्द का अयम आत्मा तो आत्म शब्द शब्द से क्या, क्या विवक्षित है ऐसा आकांक्षा होने पर कहते है अहंकार से लेकर के देहांत तक जितने अहंकार से देहांत पूरा संघाते है ये सब है उसके उसका उससे प्रत्येक सबका अधिष्ठान सबका जो साक्षी है सबके अंदर है इसको आत्मा शब्द से कहा गया ठीक है में अहंकार आदि प्राण मन इंद्रिय देह संघात सो अहंकार आदि अहंकार आदि का समास बता दिया बहुबरी समास है अहंकार आदि सो अहंकार आदि अहंकार आदि जिसका किसके आदि में अहंकार है अहंकार प्राण मन इंद्रिय देह संघात ये पूरा हो गया अहंकार आदि ये अहंकार आदि हो गया कहाँ तक तो अहंकार से लेकर के अहंकार प्राण मन इंद्रिय देह संघात हो गया अहंकार आदि आगे देहांत तो, आगे पढ़ो देह देह नहीं देह तथा देह अंतो देखो अहंकार से अहंकार प्राण मन इंद्रिय देह कितने हुए देखा नहीं कोई पांच ही आदि में अहंकार अंत में क्या है संघात नि देह यह सबका संघात होगा सबका समुदाय अहंकार प्राण मन इंद्रिय देह अंत में देह आदि में है अहंकार तो देह अंत सदेहांत संघात का अंत में देह है आदि अहंकार है ये पूरा अहंकार प्राण मन इंद्र देह के जो समुदाय इसको अहंकार आदि दे देहांत कर दिया अहंकार आदिशु देहांत ये कर्म धारे हो गया ये तथा तथा मतलब अहंकारादि दे देहांत उसका पंचमी दि तस्माद प्रत्येक प्रत्येक मतलब अधिष्ठान तया साक्षी तया च अंतर अधिष्ठान है और साक्षी सबके अंदर है अंतर आत्मा यदि ज्ञाते आत्मा शब्द से कहा जाता है अश्विन वाक्य इसी वाक्य में आत्मा ब्रह्म इसी वाक्य में आत्मा शब्द से कहा गया जो अहंकारादि देह संघात का साक्षी है अधिष्ठान है सबके अंदर है इसको अब आत्म शब्द से कहा गया है इसमें में टीका में आया विशेषण द्वमित बोधव्यम बोधव्यम है बोधव्यम बना से तो कोई बुद्ध धातु बुद्ध अवगमन धातु से हाँ कर प्रत्योग बुध आगे बुध बुध के के धकार हो जाएगा पहले उकार तो गुण कर देना धक हो जाए के आगे तकार हो जाएगा बुध के धाक के के आगे तकार को ध हो जाएगा फिर बुध के धकार को करने के लिए झलम हो जाएगा जस बोध बोध आगे ज्ञातव्य इसी वाक्य में जो अहंकार आदि देहांत समुदाय है ये समुदाय के अंदर साक्षी रूप से जो स्थित है इसको आत्मा शब्द से कहा गया है स्वप्रकाशा परोक्षत्व मतम शब्दस्य प्रयोग व्यावर्तनाय अत्र ब्राह्मण में भी कहा जाता है वेद में भी कहा जाता है इसलिए ब्राह्मणादी में भी ब्रह्म का प्रयोग होने से उसकी व्यावृत्ति करने के लिए निवृत्ति करने के लिए यहाँ महावाक्य में जो ब्रह्म का विवक्षित अर्थ कहते है सर्वस्य दृश्यमानस्य ब्रह्म सर्व दृश्यम से जगत तत्व ब्रह्मश्दन ईते जितने सो दृश्यमान जगते सव का ब्रह्म ब्रह्मशब्देदशब से कहा जाता है संपूर्ण जगत दृश्यमान दृश्यमान का अर्थ नहीं केवल आंखे में दिखता ज्ञायमान ज्ञामान दृश्यमान यह होता है कर्मणि सानच प्रत्यह दृश्य धातु से सानच प्रत्यय हुआ सानच लट लकर आता है वर्तमान लट, लठ कर्तृवाच्य में होता है कर्म में भी होता है ये कर्मवाच्य में आया लट होने पर लट शत्र चौ अप्रथमा सामान लट के स्थान पर सानच हो जाएगा सानच का रहेगा आन लसक तो देते हलते संज्ञा रहेगा, दृश्य धातु अगर आना ये कर्म होने से सार्वधातु के क्या सूत्र भाव कर्मण ये वहां कर्त्य सब होता है भाव भावकर्मण सूत्र से हो जाएगा क्य क्या क्या ना के यक, हाँ, यक, यक भाव में यक होता है है की तो उनसे गुना नहीं होगा द्रिश, अगर कारण्त तो होने से आगे आन प्रत्ये आने मुख आन प्रत्य मुख आगम होता है दृश्य मान बनेगा दृश्य धातु से लटल लट प्रत्यना लट दृश्य के आगे यक hai, यक प्रत्य गम, दिश्या मान। दिश्या मान हो जाएगा दृश्य अगर दर्शन का विषय विषय बनेगा ज्ञान का विषय वही प्रत्यय हो जाएगा ज्ञान का विषय दृश्य ज्ञानार्थ की ज्ञान के विषय जगत जगत का ज्ञान होता है आंखे में कोई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कोई अनुमान प्रमाण से किसका शब्द प्रमाण से किसी भी प्रकार जो ज्ञान का विषय होता है सारा जगत शब्द से भी ज्ञान होता है शब्द प्रमाण है शब्द से ज्ञान होगा इसलिए ज्ञामान सर्वस्य जगत संपूर्ण जगत का तत्व वास्तव स्वरूप सारे जगत है ज्ञामान ज्ञान का विषय जो ज्ञात होता है उसका जो वास्तव स्वरूप वास्तव स्वरूप सारा जगत अध्यस्त है जिस अधिष्ठान में वही तत्व ही वास्तव है अधिष्ठान वास्तव स्वरूप होता है अध्यस्त की सत्ता अलग ही नहीं इसलिए वास्तव स्वरूप तो अधिष्ठान है अधिष्ठान वस्तु जो होगा वो सत्य ही होगा और जो वस्तु का परिवर्तन होता है कभी रहता कभी नहीं होता उत्पत्ति नाश होता है वो वास्तव सत्य नहीं है सारा जगत का परिवर्तन होता है विकारी है उत्पत्ति नाश है, है। इसलिए वास्तव नहीं है उसका अभाव हो जाता है प्रलय काल में सबका अभाव होने पर जो रहेगा वही अधिष्ठान होता है वही वास्तव तत्व है जगत का जो तत्व है तत्व ब्रह्म शब्द ने ब्रह्म शब्द से कहा गया ये सारा अच्छा दृश्यमान हुआ सप्न पदार्थ दृश्य है।, है, है।, है उसमें कितने सत्य दिखते है कोई नहीं सब जितने दृश्यमान गाय मान सब मिथ्या है दृश्य का अर्थ आंख से दिखना नहीं सपने कुछ सुनना किसी शब्द कोई कुछ कहा कुछ अनुमान किया जितने ग्यायमान पदार्थ सब मिथ्या है इसलिए ये भी जगत दृश्यमान होने के कारण क्या होगा मिथ्या ही होगा दृश्यमान से जगत इसलिए कहा जो दृश्यमान ज्ञान का विषय है और दृश्यत्वात मिथ्या है सारे पदार्थों को एक आत्मा वस्तु सत्य है ब्रह्म और वो पार्थिक सत्य हुआ और कुछ वस्तुएं से जो ब्रह्म काल में बहन होते हैं जिनका बाद हो जाता है व्यवहार काल में राज्य में सर्प भ्रम होता है सुक्ति में रजत भ्रम होता है मरु में मरीची का भ्रम है उनका बाध हो जाता है व्यवहार काल में ज्ञान से सर्प का बाद होगा सुक्ति ज्ञान से रजत का बाद हो जाएगा मरु में जल का बाद होता हो है ये ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है प्रातिभासिक का बाध करने के लिए नहीं। जिसके बाद ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाता है उसको कहते प्रातिभाषिका प्रतीित काल में केवल प्रतीत होती है प्रातिभाषिक जिसका बाद ब्रह्मज्ञान के बिना भी, भी हो जाता है ब्रह्मज्ञान होने पर भी हो जाएगा राज्य में सर्प भ्रम हुआ कोई साक्षात श्रवण मनन दिद्या कर रहा है उसमें सर्प भ्रम हो गया उसके आगे ब्रह्मज्ञान हो गया हमअमी ब्रह्म तो ब्रह्म ज्ञान रहेगा हो जाएगा इसलिए ब्रह्म से भी तो बात होगा ब्रह्म ज्ञान के बिना भी बात हो जाता है पार्थिभाषी वस्तु का बाद किस होगा ब्रह्म के बिना भी ब्रह्म के बिना भी जिसका बाध होगा उसको क्या कहेंगे प्रातिभाषी का अब ब्रह्म का बाद होता है नही अः तीनों काल में बाध नहीं होता है पारमार्थी के सत्य ही पारमार्थी के सत्य ब्रह्म एक तरफ और प्राथिभाषी में रजू सर्पन दृश्य तरफ ही इन सब को छोड़ दो बाकी जितने प्रपंच आकाश आदि ये देह घट पट जो सब दिखते हैं, है ये सब हो गए व्यावहारिक इसको क्या कहते हैं ये व्यवहार काल में सत्य जैसे लगता है ये व्यावहारिक प्रपंच भी मिथ्या है वेदांत प्रमाण से श्रुति नेह नाना किंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं है ही नहीं दिखता है किंतु नहीं है और एक ही ब्रह्म है उसमें नाना नहीं है तो दिखता है तो मिथ्या है अनुमान से भी सिद्ध हो जाता है प्रपंच पद से व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बनाओ प्रपंचो मिथ्या प्रपंचो को पक्ष बनाओ मिथ्या साध्य होगा हेतु कर हेतु क्या होगा दृश्यत्व दृष्टान बनाना प्राथिभाषिकपन दृश्य को राज्य सर्प को दृष्टान बना व्याप्ति ज्ञान होता है यत्र ये दृश्यत्म जितने प्रातिभाषिक है, है कोई प्रातिभाषिक में सत्य होता है मिथ्या यत्र तत्र तत्र मिथ्यात्म ये सारे जगत प्रपंच दृश्यत्व जगत सब दिखता अंक से अंक से सब नहीं दिखता है सब अंक से दिखता है इसलिए दृश्यत्व का अर्थ मान दृश्य ज्ञान का विषय ज्ञान का विषय ज्ञान का विषय कौन से प्रत्यक्ष प्रस्थ प्रमाण से हो चक्षु से हो किसी इंद्रिय से हो शब्द प्रमाण से हो अनुमान से हो किसी प्रकार जिसका ज्ञान होता है सारा प्रपंच में दृश्यत्व हेतु रहने से साध्य क्या रहेगा मिथ्यात्व रहेगा प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात राज्य सर्वत स्वप्न दृश्यवत इसको दृष्टान्त बना करके ये जगत में प्रपंच में दृश्य तो, तो रहेगा तो साध्य क्या रहेगा मिथ्या मिथ्या तो ये मिथ्या तो मिथ्यात्व होता है मिथ्या होगा तो उसका तत्व क्या होगा अधिष्ठान होगा सारा जगत का जो तत्व है अधिष्ठान वही ब्रह्म शब्द से कहा गया है तद ब्रह्म स्वप्रकाश आत्म रूप वही ब्रह्म स्वप्रकाश आत्म रूप जो अपना है और है ब्रह्म ही दृश्यत्वेन मिथ्याभूतस्य च च जूपत्मा जगह तत्विषानत बाधाधि सच्चिदानंदमस्ति तद्रह्मेटे तो सारा जगत मिथ्या क्यों है दृश्य द्रिश्य। होने से हो गया सारा सर्वस्य सर्वस्य कौन आकाश से ले करके सारा जगत घटपटा दी जितने जगत तत्व तो वास्तव स्वरूप क्या है तद अठान तया सारा जगत मिथ्या है मिथ्या का कोई अधिष्ठान सत्य चाहिए अधिष्ठान तया और बाधा न जो मिथ्या उसका नेह नानास्ति प्रमाण सौ का बाद हो जाएगा सौ का बाद बाद हो होने पर सौ के बाद सीमा सौ का बाद बाद होने पर बाद है सीमा हे निषेधेष निषो जयता शुद्ध ब्रह्मिकनंद लक्षणम सत चिद आनंद जिसका लक्षण यद रूपमस्ती सरूप है त्रह्म शब्द न ईरियते ईरते शब्द का अर्थ कथ्यते कहा जाता है ब्रह्म शब्द से वाक्या प्रकाशत्म अयमात्मा ब्रह्म जो ब्रह्म है सारा जगत का अधिष्ठान है सचिदानंद स्वरूप वो ही आत्मस्वरूप यद। लक्षण ब्रह्म स्वशात्म स्वरूप्रकाशात्मक सवे यदक्षण ब्रह्म उत्तम लक्षण यस जिसका लक्षण कहा गया है ब्रह्म का लक्षण क्या कहा गया सचिद आनंद लक्षण सत्यम ज्ञान है यहाँ सचिद आनंद सचिद आनंद्रह्म स्वप्रकाश आत्म रूपकम स्वप्रकाश आत्मा एक भिन्न पद है स्वप्रकाश आत्मा रूपम यश बहुबरी समास बड़े पुस्तक में आत्मा है तो आत्मा करो स्वप्रकाश आत्मा अलग पदे अलग पद है रूपकार्थ स्वरूप बहुवीर समाज दो पदे एक पदे स्वप्रकाशात्मा दूसरा पदे रूपम रूप का स्वप्रकाशात्मा रूपम यकाशात्म रूपकम स्वप्रकाशात्म स्वरूप है जो ब्रह्म है वही स्वप्रकाश आत्मा है सव स्वप्रकाश आत्मा ही ब्रह्म है जो स्वप्रकाशात्मा है वही ब्रह्म है पहले कहा था अयम आत्मा कह करके आत्मा को स्व प्रकाश कहा गया था सौ प्रकाश रूप है आत्मा जिसका स्वरूप है वो सब प्रकाश आत्मा रूप का ब्रह्म ही है श्रीमत परमहंस परिवराज का चार्य श्री तीर्थ श्री राम के विवेक विवेक? दीपिका समाप्ता, इति श्रीमत भारतीयुनिवर्यिक श्रीरामकृष्णाख्य विदुषा विरचिता महावाक्यवेकदीका सहावाक्यवेक्रीमत्परमसपरवराजकाचार्य विद्या्य मुन्नीवर्यृत पंचदश महावाक्यवेक सम शिष्य ओ शा श्राम